संवेदना के पंख ब्लॉग की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि देवी दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार पै दृढ़ व्रत हरिश्चंद्र को टरेन सत्य विचार सत्य की, सत्य की चर्चा जब भी, भी की, की जाएगी, जाएगी। महाराजा हरिश्चंद्र का नाम जरूर लिया जाएगा हरिश्चंद्र हरीश्चंद वंश, वंश के, के प्रसिद्ध राजा थे कहा जाता है, है कि सपने, सपने में भी वे जो बात, बात कह देते थे उसका पालन निश्चित रूप से करते थे इनके राज्य में सर्वत्र सुख और शांति थी इनकी पत्नी, पत्नी का नाम तारामती तथा पुत्र का नाम रोहिताश्व तारा तारा तारा था, था। तारामती तारा तारा को कुछ लोग, लोग शैव्या भी कहते, कहते थे, थे। महाराजा हरिश्चंद्र की सत्यवादिता और त्याग की सर्वत्र चर्चा थी महर्षि विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र के सत्य की परीक्षा लेने का निश्चय किया रात्रि में महाराजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न देखा कि कोई तेजस्वी ब्राह्मण राजभवन में आया है उन्हें बड़े आदर से बैठाया गया तथा उनका यथेष्ट आदर सत्कार किया गया महाराजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में ही इस ब्राह्मण को अपना राज्य दान में दे दिया जगने पर महाराज इस स्वप्न को भूल गए दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र इनके दरबार में आये उन्होंने महाराज को स्वप्न में दिए गए दान की याद दिलाई ध्यान करने पर महाराज को स्वप्न की सारी बातें याद आ गयी और उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया ध्यान देने पर उन्होंने पहचाना कि स्वप्न में जिस ब्राह्मण को उन्होंने राज्य दान किया था वे महर्षि विश्वामित्र ही थे विश्वामित्र ने राजा से दक्षिणा मांगी क्योंकि यहाँ धार्मिक परंपरा है कि दान के बाद दक्षिणा दी जाती है राजा ने मंत्री से दक्षिणा देने हेतु राजकोष से मुद्रा लाने के लिए कहा विश्वमित्र नाराज हो गए उन्होंने कहा जब सारा राज्य तुमने दान में दे दिया है तब राजकोष तुम्हारा कैसे रहा यह तो हमारा हो गया उसमें से दक्षिणा देने का अधिकार तुम्हें कहाँ रहा महाराजा हरिश्चंद्र सोचने लगे लगे विश्वामित्र की बात में सच्चाई थी किंतु उन्हें दक्षिणा देना भी आवश्यक था वे यह सोच ही रहे थे कि विश्वामित्र बोल पड़े तुम हमारा समय व्यर्थ ही नष्ट कर रहे हो तुम्हें यदि दक्षिणा नहीं देनी है तो साफ साफ कह दो मैं दक्षिणा नहीं दे सकता नान देकर दक्षिणा देने में आना करते हो मैं तुम्हें श्राप दे दूँगा हरिश्चंद्र विश्वामित्र की बातें सुनकर दुखी हो गए वे अधर्म से डरते थे वे बोले भगवान मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ आप जैसे महर्षि को दान देकर दक्षिणा कैसे रोकी जा सकती है राजमहल कोष, सब कुछ आपका हो गया आप मुझे थोड़ा समय दीजिए ताकि मैं आपकी दक्षिणा का, का प्रबंध कर सकूं।, सकूं। विश्वामित्र ने समय तो दे दिया किंतु तो साथ ही चेतावनी भी दी कि यदि समय पर दक्षिणा न मिली तो वे श्राप देकर भस्म दे कर देंगे राजा को भस्म होने का भय तो नहीं था किन्तु समय से दक्षिणा न चुका पाने पर अपने अपयश का भय अवश्य था उनके पास अब एक मात्र उपाय था कि वे स्वयं को बेचकर दक्षिणा चुका दें। उन दिनों मनुष्यों को पशुओं की भांति बेचा खरीदा जाता था राजा ने स्वयं को काशी में बेचने का निश्चय किया वे अपना राज्य विश्वामित्र को सौंपकर अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर काशी चले आए। काशी में राजा हरिश्चंद्र ने कई स्थलों पर स्वयं को बेचने का प्रयत्न किया लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली सायंकाल तक राजा को शमशान घाट के मालिक डोम ने खरीदा राजा अपनी रानी और पुत्र से अलग हो गए रानी तारामती को एक साहूकार के यहाँ घरेलू कामकाज करने को मिला और राजा को मरघट की रखवाली का काम इस प्रकार राजा ने प्राप्त धन से विश्वामित्र की दक्षिणा चुका दी तारामती जो पहले महारानी थी जिसके पास सैकड़ों दास दासिया थी अब बर्तन माजने और चौका लगाने का काम करने लगी। स्वर्ण सिंहसन पर, पर, पर बैठने, बैठने वाले राजा हरिश्चंद्र शमशान पर पहरा, पहरा देने लगे जो लोग, लोग शव जलाने, जलाने मरघट पर, पर आते पर थे उनसे, उनसे कर वसूलने का कार्य राजा, राजा को दिया गया अपने, अपने मालिक की डांट फटकार सहते हुए भी नियम और ईमानदारी से वे अपना कार्य करते रहे उन्होंने अपने, अपने कार्य में कभी भी कोई, कोई त्रुटि नहीं, नहीं होने दी इधर रानी के साथ एक, एक हृदय विदारक घटना घटी उनके, उनके साथ पुत्र रोहिताश्व रोहिता भी रहता था एक दिन खेलते खेलते, खेलते उसे, उसे सांप ने डस लिया। उसकी मृत्यु हो गई। वह यह भी नहीं जानती थी कि उसके पति कहाँ रहते हैं पहले से ही विपत्ति झेलती हुई तारामती पर यह दुख वज्र की भांति आ गिरा उनके पास कफन तक के लिए पैसे नहीं थे वह रोती बिलखती किसी प्रकार अपने पुत्र के शव को गोद में उठाकर अंतिम संस्कार के लिए श्मशान ले गई। रात का समय था सारा श्मशान सन्नाटे में डूबा था एक दो शव जल रहे थे इसी समय पुत्र का शव लिए रानी भी श्मशान पर पहुँची हरिश्चंद्र ने तारामती से श्मशान का कर मांगा उनके अनुनय विनय करने पर तथा उनकी बातों से वे रानी तथा अपने पुत्र को पहचान गए किंतु उन्होंने नियमों में ढील नहीं दी उन्होंने अपने मालिक की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी नहीं किया उन्होंने तारामती से कहा श्मशान का कर तो तुम्हें देना ही होगा उससे कोई मुक्त नहीं हो सकता अगर मैं किसी को छोड़ दूं, तो यह अपने मालिक के प्रति विश्वास घात होगा उन्होंने तारामती ऐसी आगे कहा अगर तुम्हारे पास और कुछ नहीं है तो अपनी साड़ी का आधा भाग फाड़कर दे दो मैं उसे ही कर में ले लूंगा तारामती विवश थी। उसने जो ही साड़ी को फाड़ना आरंभ किया आकाश में गंभीर गर्जना हुई विश्वामित्र प्रकट हो गए उन्होंने रोहिताश्व को जीवित कर दिया विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को आशीर्वाद देते हुए कहा तुम्हारी परीक्षा हो रही थी कि तुम किस सीमा तक सत्य एवं धर्म का पालन कर सकते हो यहाँ कहते हुए विश्वामित्र ने उन्हें उनका राज्य ज्यों का त्यो लौटा दिया महाराज हरिश्चंद्र ने स्वयं को बेचकर भी सत्य का पालन किया यह सत्य एवं धर्म के पालन का एक बेमिसाल उदाहरण है आज भी महाराजा हरिश्चंद्र का नाम श्रद्धा और आदर के साथ लिया जाता है अभी आप सुन रहे थे कहानी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र वाचक स्वर भारती परिमल